सुनिया इंद्रो सुनियांगय कुछभागत महिम स्वस्ति स्व स्वखा विश्वदा स्वस्ति नाक्षनेस्तिनो बृहस्पतिदा ओम शांति शांति शांति हे बारहव मंत्र चलने का मंत्री परीक्षन कर्मचिता तद्विज्ञानार्थं विज्ञात स गुरु में पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम समित पाणी श्रोत्रियम तो ब्राह्मण तक हम लोगों ने विचार किया था परीक्षा लोकान कर्मचिता ब्राह्मणों तो ब्राह्मणों को अर्थ किया भाष्यकार जी ने बयालीसवीं पृष्ठ में ब्राह्मण सेशेषो अः विशेष ब्राह्मण का अधिकार है अथवा ब्रह्मजिज्ञा सर्वत्यागेना ब्रह्म विशेष ब्राह्मणमे सौमत ऐसा ही शास्त्र में मिलता भी ब्राह्मण का क्रमब्धस्यास मिलता है क्रमब्द्धब्त ग्र ब्रह्मचार्य ग्रहस्थिवा नए ये ये मिलता है बाकी सीधा जो सन्यास ऐसा नहीं मिलता है वो ब्राह्मण में ही मिलता नहीं नहीं ऐसा है किचार्य जी ने कहा ब्राह्मण उपलक्षणार्थ द्विजा वनप्रस्थ का तो सुरेश्वर आचार्य थोड़ा ये किया ब्राह्मण हात्रा उपलक्षित मतलब ब्राह्मण क्षेत्र तो, तो वहाँ भी देखिये मेहता जी का वहाँ भी हम जाते हैं मेहता जी का वहाँ पूरा वेद वेद विद्यालय है एक सौ आठ बच्चे हैं तो एक बार आए तो वहाँ के क्षेत्र दो नंबर लिया तुम लोग बढ़ के क्या करेंगे वेद है तुम दूसरा पढ़ो क्या नहीं, नहीं रखा वहाँ के आए तो कोई ब्राह्मणों को रखते हैं। हाँ ब्राह्मण ही पूरे स्वयं तो, तो बनिए हैं बनिया है वो स्वयं हिमाचल में हाँ उन्होंने कहा नहीं हम ब्राह्मणों को रखते है तुम ये पढ़ के क्या करेंगे नहीं तुम दूसरा पढ़ोग रखा नहीं तो इसलिए बोल रहे हैं हम ब्रह्म विद्यायाम ब्राह्मण ग्रहण यहाँ तक हुआ था आगे देखिये परीक्षा लोकान परीक्षा लोकान मतलब ये सभी जितने भी लोग हैं ब्रह्म लोक तक उनका विचार करके ठीक ठीक से किम कुरियात क्या करे विचार करने के बाद इत्युच्च दे यहाँ पूरा बख्शी इतना किम कुरियात क्या करे विचारने के बाद तो सिद्धांत बोलते सुनो निर्वेदम आयात निर्वेद का अर्थ कर रहे यद्यपि निरपूर्व का विधि धातु है ज्ञान अर्थ में होता है यदि ज्ञान धातु नहीं। तो यहाँ निर्वेद का बोल रहे निपूर्वो विधि विधिर अत्र पूर्वा का जो विधि धातु है वैराग्यार्थु यहाँ वैराग्य परागु ये कैसा अर्थ किया आपने ऐसे तो आया है धातु नाम अनेक अर्थ का वचन है धातुओं का तो भी उपसर्ग बला धातुर अर्थम अन्यतम नहीं होती उपसर्ग लगाने से क्या होता है उसका जैसा वहाँ दही है रोगवर्धक है किंतु शर्कर आदि मिलने पर भी आयुवर्धक बन जाता है शर्कर ऊंची भाषा करने शर्कर प्रयोग किया मुख्या तो शर्कर आदि मिलने पर विषय है मारक है मंत्र के द्वारा शोधित होने से अपना वर्धक बनता है अन्य के साथ दही के लिए रोग है। हाँ अच्छा माने था। था। किन्तु उसमें शर्कर आदि मिलाने से वायुवर्धक बन जाता है आयु हाँ, उसी प्रकार विष को भी उठा है विष है मारक है मंत्र के द्वारा शोधित करने तो वही विष आपको पौष्टिक बनता है जैसे हीरक बसमरी की हीरा थोड़ा खा लीजिए तुरंत मर जाएंगे बसमा बनाने के बाद एकदम आपको यह बनाते हैं इसी प्रकार है उपसर्ग का बल से धातु का अर्थ बदल जाता है तो नी निपूर्वो नि पूर्व नी है में जिसका ऐसे विधि धातु अत्र बोलते तो यहाँ प्रकरण में अश्विन प्रकरण में है वैराग्यार्थे वैराग्य परार्थ तो निर्वेदमा बोलते तो पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होता है और तो वैराग्य का मतलब ये है पर वैराग्य ऐसा तो वहाँ एक तत्व बोध बोलते है तो उसमें दो किया है जिज्ञासा और जिहासा दो प्रकार का वैराग्य जगत गुरु का बोध। नहीं वो नहीं इसका बोध सा, सा। बोध बोध नहीं। साधन नारा बोध बोधसा बहुत अच्छे विचार के, है बहुत बड़े विद्वान हैं। सारा उन्होंने संग्रह किया उसमें गजाप तो का ग्रंथ है उन्होंने ऐसा संग्रह किया पूरा तो उसको दो अर्थ किया है जिहासा और जिज्ञासा दोनों वैराग्य माना जिहासा मतलब हाथों में चेतहासा त्यागने की इच्छा उसमें सारे वैराग्य आ गए परा, परा जिज्ञासा भी वैराग्य जानने की इच्छा हाँ अतः तो ब्रह्मा जिज्ञासा ये त्याग तो दिया आपने तो उसके प्रति लगना ये भी वैराग्य उसको भी जिज्ञासा माना है जिहासा बोल तो हाथ इच्छा त्यागने की इच्छा जिज्ञासा बोल तो जानने की इच्छा क्योंकि कभी कभी वैराग्य तो पूर्ण होता है देखा है ऐसे वैराग्य व्यक्ति है किंतु तत्व के होता है जिज्ञासा नहीं है पढ़ेगा तो इतना वैराग्य कुछ भी नहीं तो जिज्ञासा नहीं ऐसा भी देखा जाता है वो घातक है तो ठीक है पर वहाँ बस नहीं जाने को तो, तो उसमें हो जाएगा फिर वापस, वापस में भी आ सकता है जिज्ञासा तो होनी चाहिए तो वैराग्य को टिक्के रखता है वो जिज्ञासा ही टिक्के रखता है विचार तो इसलिए बोल रहे हैं निपूर्व विधि वैराग्या वैराग्य मयात अतः कुरिया अतः इस प्रकार वैराग्य को कोुरिया तो वैराग्य करे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा इसे सारे पहले विचार करके मतलब आपात वैराग्य नहीं आपा वैराग्य आपातवैराग्यवत हाँ वो आया आपात वैराग्य वतरी आपात हाँ वैराग्य तो डूब जाएंगे आपात तो वैराग्य बीटा तो, समस्या, तो वो नहीं है उसमान विवेक से वैराग्य विचार पूर्वक है वो वैराग्य है वो आपको सफल ले जाता है तो इसलिए हम बता रहे कुरियादित्य था सवैराग्य प्रकार प्रदर्श्य वो जो वैराग्य का जो प्रकार है उसको दिखा रहे हैं आप वैराग्य का। तो वैराग्य के क्या स्वरूप है जी। उसको बता रहे यह संसारे नास्तिक अकृता पदार्था इस संसार में कोई भी अकृत बोलो कृत का मतलब होता है जो किया जाता है संपादन किया जाता है उसी का नाम है अनित्य। यहाँ अकृत कृत का मतलब जिसको किया नहीं जाता नित्य संसार में कोई भी ऐसी पदार्थ है नित्य नहीं जहाँ संसार माना है वहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नित्य पदार्थ है नित्य का मतलब ये नहीं जो दिक वो मतलब नहीं नित्य का मतलब अवस्थत्र अथवा तो कालत्रय जो बाद ना हो हमेशा बस वही या तो कालत्र ना हो अथवा अवस्थत्र वस्त्रह में एक का बात नहीं होता तो बाकी सब का बाद होता है काला तरह चलो दूर बात में छोड़ दे, दे, दे दोस्त में, में।, में बात हो रहा है लोका अलोका भवती पितापिता माता अमाता भवती अधिक है स्तेनो अस्तनो भवती चोर को ये पता नहीं श्रमणा श्रमणा भवती संन्यास को ये पता नहीं का संयासी जागृत है वहाँ संन्यासी को ये पता था। में है। अब ये जो आकाश है इसका तीनों काल में तो व्यवहार में बात नहीं है पर अवस्था में नहीं रहता है सुषुप्ति में, में सबका बाद होता है। विली नहीं। मैं आकाश का बाद नहीं होता है, है। कहा तो हो गया ना वापस महाप्रलय में महाप्रलय में होता वो वो सम, आ, है। कहेंगे जागृत मेरे को मैं देख रहा हूँ मैं अनुभव कर रहा स्वप्न मई देखा सुषुप्त में आराम पूर्वक सोया भेद नहीं रहता वहाँ तो मई रहेगा करके मैंने भेद नहीं बस नहीं बाद रहते हम नहीं वहाँ बस राहत है अनुभव तो होता है ना स्मरण होता है ना बाद में स्मरण इसलिए नहीं होता है अनुभव इसलिए नहीं होता अनुभव करने का सामग्री नहीं है अनुभव तो होता है प्रकट करने का साधन नहीं वहाँ अनुभव करने के लिए इंद्रिया का कोई उसको प्रकट करने के लिए आपको इंद्रिया सामग्री होना चाहिए प्रकट करने में भी क्या मैं का अनुभव होता है मैं रहता बिल्कुल तो हाँ, हो रहे हैं यही बोल रहा हूँ बस ये आपका ये ये ले ये सूत्र करने के लिए इंद्रिया कोई जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है प्रकट करने के लिए इंद्रिया नहीं वहा वो प्रकट जागृत में कर रहे अनुभव तो हो रहा है जैसा मान दीजिए किसी आप तालाब में ले गए आपको सिर पकड़ के डुबा दिया अनुभव कर रहे क्या नहीं वो तो बोल नहीं सकते उठने के बाद आ रहे तो आप तो मुझे मारने वाले ही थे घुटन सा हो रहा था बाद में उठने के बाद बोल नहीं तो वहाँ भी हो रहा था अनुभव किन्तु तो बोल नहीं सकते इंद्र काम नहीं कर रहे उस, उस उस तो में नहीं वैसे ही अनुभव हो रहे है अनुभव हो रहे है वहाँ आनंद आनंद भूख है ना आनंद मयो ही नहीं आनंद भूख है वो जागृत में स्थूल भूख है स्वप्न में प्रविभुक है और सुशुपिन आनंद आनंद का अनुभव कर रहा साथ में अनुभव दो अनुभव शुद्ध आनंद तो इसलिए वो आनंद का अनुभव तो बोल क्यों नहीं सकते न पश्च्य वहाँ बोल रहे पश्चिम पश्चिम बोलते स्वरूप देख रहे विशेषता प्रमाता दिपुट ने इसलिए नहीं देख रहा है वहाँ आता है कुएं में कोई उतरता है घुम हो गया आपका मिल तो जाता है वहां बता नहीं सकता ऊपर वाली पुख्ता <laughs> तो इसीलिए अनुभव होता है तो ये बता रहे हैं तो शाह इसलिए बोल रहे हैं हम कश्चिदी कोई भी संसार में ऐसा अकृता पदार्थ नाश्ति अकृत मतलब नित्य पदार्थ नहीं सर्वे ही लोग का तारा संसार चौदह भुवन कर्मचिता कर्म कर्मचित बोलते कर्मकृतवात् कर्म के द्वारा किया कर्मचित कर्म के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाला है कर्म के द्वारा ही विकास होने वाला है तो इसलिए क्या है जहाँ जहाँ विकास होता है जहाँ बढ़ जाता है वो भी होगा यत्र यहाँ अवयव उपचय अपचय तत्र त व्याप्ति जहाँ जहाँ अवय का उपचय और अपचय होता है वो तो अनित्य माना जाता है कार्य माना जाता है तो ये बोल रहा रहे अनित इसलिए अनित्य है नित्यम किंचित अस्तित्व अभिप्राय तो ये श्रुति का अभिप्राय मतलब यहाँ वक्तुर इच्छा वक्ता की जो इच्छा है उसको बोलते हैं अभिप्राय यह वक्ता तो श्रुति है श्रुति तो का तात्पर्य ऐसा कोई नहीं न किचित किचिदी नास्ती न निचितस्ती अभिप्राय कर्म कर्मा कर्म अन्य साधन तो ये कहेंगे कर्म से तो आप नित्य साधना कर सकते नित्य प्राप्त कर सकते तो बोले नहीं सर्वं तु बोलते सारा कर्म सर्वम तु कर्म चाहे तो अश्वमेध कर्म भी क्यों ना सबसे बड़ा कर्म माना जाता है अर्थात साध्य हाँ सर्वम साध्य के लिए जितने भी साध्य हैं। नहीं सर्वम कर्म ले सारा कर्म दे रहे हैं तो सर्वम जो है सर्वम कर्म अनित्यस्य से व साधन अनित से जितने भी जो कर्म है तो है ना किन्तु सर्वम तो कर्म सर्वम कर्म जितने भी तो सारे कर्म में मुख्य कर्म है अश्वमेध उसको विशेष संकेत कर रहे हैं तो वो ब्रह्मलोक तक, तक ले जाता है आपको ब्रह्मलोक तक ले जाता है अश्वमेध का वो कर्म भी अंत अनित्य है वो भी समाप्त होता है तो इसलिए सर्व तु कर्मा अनित्यस्य वहा साधन अनित्यस्य साध्यस्य। अनित्य कौन है अनित्य साध्य का ही साधन है या तो कोई भी कर्म हो सारा अनित्य साध्य का ही साधन है <ेंगेड़> क्योंकि कर्म आपके पास चार प्रकार के ही माने जाते हैं कर्मों से चार प्रकार चार ही प्रकार के कर्म है पांचवा कर्म ही नहीं, नहीं, वो ही है वो अधिकार है चतुर्वेद में वही सर्वम कर्म क्योंकि सारे जितने जगत में जो कर्म यदि है चार प्रकार के कौन कौन गिना रहे तो यद चतुर्वेद में वही सर्व कर्म कार्यम उत्पद कार्यम उत्पाद्यम इस संसार में सारे कर्म है ना चार ही प्रकार के चार से अतिरिक्त कौन है कार्यम उत्पाद्यम ये उत्पाद्यम एक आप्या दो संस्कार्य तीन विकार्य चारिक इसलिए अन्य अत्र कहा उत्पाद्यम आप्यम संस्कार्य पिगण्यते चतुर्विधम कर्म, कर्म साध्यम फलम नान्यद इतः परम में बता, उत्पाद्यम ना। ना। उत्पद्यम बता दिया उत्पाद्य आप्यम संस्कार्यम चतुर्विधम कार्य साध्यम फलम नान्यद इतहा परम इस अतिरिक्त उत्पद्य मतलब सबसे पहले हाँ बता दिया बोल तो उत्पत्ति करने योग्य उत्पत्ति के योग्य उत्पत्ति करने के लिए योग्य जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा उत्पत्ति करने के योग्य है तंतु से पट उत्पत्ति कर रहा है, ये उत्पत्ति हो गए और दूसरा है आप्यम प्राप्त करने योग्य स्वर्ग आदि स्वर्ग है मंत्र है ग्राम है जैसे यहाँ से आप जाएंगे ग्राम को प्राप्त करेंगे मंत्र प्राप्त कर रहा है स्वर्ग आदि ये सब आप्य हो गया औषधि आदि और संस्कार संस्कार बोलते संस्कृत करने का संस्कार भी दो प्रकार का होता है गुणादानम दोष अपनयनम दो प्रकार का मान एक गुणादान होता है एक दोष जैसे दर्पण में गंदगी है भूख नहीं देख रहा है, तो पोच से अच्छा ये दोष हटा दिया और ब्रीहीन आवहतीजने के लिए जो पुरोड़ास बनाना भ्री को कुटा जाता है तो संस्कार अथवा अपवित्रम पवित्रम वाह सर्वस्व करके ये संस्कार हो गया गुणादान कपड़े में भी करते हैं ना ऐसा हाँ गुणादान हो गया हमारा कपड़े में भी पहले कपड़े का मैल निकालते हैं फिर उसमें कोई भी गुण आदान करना होता <laughs> तो है कलर वगैरह गुणादान संस्कार नया नया रंग डाल दोनों करना पड़ता है उसमें तो गुणादान हो गया दो प्रकार का संस्कार हो उत्पाद्य तो ये हो गया अपना संस्कारिया या चौथा हो गया विकारिया दूध से दही का विकार विचार विकार करने योग्य तो उत्पन्न करने योग्य प्राप्त करने योग्य संस्कार करने योग्य और विकार करने के ये चार है तो आत्मा में चारों नहीं क्योंकि न जायतेमृत व आत्मनित्य है इसलिए उत्पाद्य नहीं अवयव आव रहते है, या है ना ना जायते इम्रियत और आप्य इसीलिए नहीं है आप्य उसी को प्राप्त किया जाता है परिचिन्न वस्तु परिचिन्न को प्राप्त करेगा आकाश तो अपने से भिन्न है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते कर सकते आकाश को हाँ सर्वत्र व्यापक है।, है ना मतलब अपने से भिन्न है वो तो वो प्राप्त नहीं कर सकता ये तो अपना स्वरूप ही है आकाश का भी कारण है ना वो कहा प्राप्त करेगा उसी का होता है कोई हो। मलिता जी कहास्कार में नहीं विकार्य तो संभव ही नहीं उसमें आत्मचारो कर्मों का विषय नहीं है वह नाता परम कर्मणो विशेष ये चार से अतिरिक्त तो कोई विशेष कर्म है नहीं।, नहीं है तो चार ही प्रकार के चौथा तो है नहीं आत्मा में चारों नहीं, नहीं। अतः परम कर्मणो विशेषो नास्ती तो इसलिए इस प्रकार विचार करके वैराग्य में वैराग्य की प्रक्रिया बता रहे अहम मैं कैसा हूँ नित्यन अमृतेन अभयेना कूटस्थेना अचलेना ध्रुवेणा अर्थेना अर्ति मैं इसका अर्थी हूँ परम पुरुषार्थ अर्त का अर्थ्य हूँ क्या रहे ना इसी का नाम परमपुरुष है उसका ही बता रहा रहे मई अहम नित्येना एक नित्य और अमृत अभय कूटस्थ और अचल और ध्रुव है इस अर्थ का अर्ति अर्थिमयी पदार्थ का मतलब ये अकृत है बाकी सब कृत है ना ये कौन है, आत्मा है। ऐसा ऐसा आत्मा, आत्मा हो गया आत्मा ये सारा आत्मा ही घटेगा क्योंकि नित्या है अमृत है अभय है, है अचल है ध्रुव है वो अर्थ कौन होगा एक ही आत्मा तत्व ध्रुव माने दृढ़ ध्रुव मतलब अचल अचल तो बता दिया नित्य ध्रुव का मतलब तो है, है। तो मा प्रजाया किम कर हम तो आत्म कामा है इस प्रजा से हम क्या करें तो मतलब विचार करने से चार लक्षण मुझ में आत्मा में कौन सा ये हाँ, यह यह तो जायो जायो ये नहीं। नहीं, नहीं, ये नित्या। नित्या नित्या है। उपर उपर तो में बाकी घटेगा ही नहीं नित्य क्या आत्मा में नहीं घटता कोई है अमृत है अभय है कोटस्थ है और अचल है ध्रुव है छ हो गए ये केवल ऐसा जो अर्थ कौन होगा उसी अर्थ का मैं अर्थी हूँ अर्थ को छाने वाला में हूँ अर्थी तो क्या अर्थम इच्छेती थी, थी अर्थी। ऐसा पदार्थो को इच्छुक अर्थार्थी इस अर्थो को चाहने वाला न तद विपरीतना इसे विपरीत में चाहने वाला नहीं है इसलिए अकृत अर्थार्त है अता किम कृतना अतः बोल इसलिए कृतना कर्मणा किम कृत्य कर्मण कृत्य तो कर्मण वो कैसा है आयास बहुलेना उसमें इतना प्रयत्न अधिक बाह्य प्रयत्न ज्यादा है कर्म में ज्यादा है मगजमारी सारा शीर खाना पड़ता है ये तो फिर आलसी कर देगा नहीं आलसी तो उनके लिए है आलसी है सचेतन भक्ति के हाँ वो जो बिल्कुल जो अज्ञान है उनके लिए ठीक है उनके लिए बाद में जो इधर जाने वाले के लालय से कैसा होगा उसमें और भी जाए आत्मावित है ना उनके लिए बता रहे बाकी तो कर्म थोड़ा व्यर्थ नहीं है तो पूरा बच्चे ने उठा यदि आप सारा कर्म को उड़ा दिए अन्यत्र सारा भेद व्यर्थ होगा बाकी व्यर्थ क्यों है जिनके आवश्यक ही सार्थक है अधिकारी भेद है अधिकारी भेद अंतम यही अधिकारी तो इसलिए बोल रहे बहुलायासेना अनर्थ साधन ना एक बहुल आयास भी है उससे आपको अनर्थ साधन मिलेगा स्थाई तो मिलेगा नहीं इतम निर्विणनो इस प्रकार जो वैराग्य उत्पन्न हुआ उनको वही क्या है आत्मविज्ञान के प्रति प्रवृत्व होता है इतव इतव बोल तो इस प्रकार मतलब ये इसका मैं अर्थी हूँ ऊपर का और ये अनर्थ से मुझे क्या मिलेगा इस प्रकार तो इसलिए बोलता है निर्विण निर्विण बोलते विरक्त अभयम विरक्त और अभयम ये सब भया है ऊपर जो बताया था ना ये सब भया है शिवम और शिव है शिव का मतलब ये शिव नहीं अपवर्ग तो रूप शिव कल्याण वो शिवम कल्याण अपवर्ग अपवर्ग शिव नहीं अकृतम यही अकृत है मोक्ष नित्यम पदम वो जो नित्य पद है यदि पद जो ऐसा जो शिवपद हे तत्पद <coughs> विज्ञात विज्ञान का विशेषेणी सामत स सा मतलब निर्वेद अधिकारी है ना वो उसका ब्राह्मण ब्राह्मण भी नहीं निर्विण भी वैराग्य तो को प्राप्त जो हुआ जो ब्रह्म जिज्ञास होता वो ब्राह्मण दोनों होने चाहिए ऐसे जो व्यक्ति कहा जावे गुरुमेवा गुरुमेव का अर्थ कर आचार्य गुरु का अर्थ कर आचार्य आचार्य का मतलब आचिनोति चास्त्राण आचारे स्थापित स्वयं आचरेस्मा तस्माचार्य उच्यते आचार्य का लक्षण के आचिनोति चास्त्रण सारे शास्त्रों को है ना ले ना। तो लिया, लिया। आचिनोति शास्त्राण <laughs> इतने में नहीं आचार्य स्थापय हाँ स्वयं आचरे तस्मा आचार्य उच्यते आचार्य का अर्थ करमा दयादि संपन्न शम है शम का मतलब है अंतर इंद्रिया मतलब वेदांत विचार श्रवण मनन से अतिरिक्त मन का निग्रह पूरा नहीं पूरा, नहीं, पूरा नहीं तो वेदांत के श्रवण कहाँ करेंगे पढ़ाएंगे कैसे चीज बोलेंगे कहाँ से मतलब वेदांत शास्त्र अतिरिक्त विषया विशेषु मना निग्रह अन्य तरीके। पूरा यदि निग्रह किया है, है। जिज्ञास को बोलेंगे कहा आचार्य इसके तो <laughs> क्षमकार और क्षम दम भी ये लेना अवश्यम भाभी विशेषु अतिरिक्त इंद्रिय निग्रह अब पूरा इंद्रिय निग्रह क्या पुस्तक देखेंगे कहाँ से वाणिष्य बोलेंगे कहाँ से बोलना भी पड़ेगा ना पुस्तक दे इसलिए अवश्य भाव जितना उसे अतिरिक्त दमा और दया और उसके अंदर है दया नहीं। रहे। नहीं। दया और इसलिए सागर में डूबा है और उदार होना चाहता है जी का हाँ, ऐसा संसार सागर में डूबा है बादशाह करने नहीं बोलता अलूबार अलू बोलते जो लौकी है ना तुम भी गोल होते ना तुम भी वो तो आधी दुबी आप ही ऊपर दे ऐसा ऊपर नीचे जा रहे ऐसा है पूरा डूबा भी नहीं है पूरा ऊपर में आधी डूबी तो दया से आ रहे उसके प्रति उद्धार करने के इच्छा उदिदी छु उदी छु उद्धार करने के इच्छुक पूरी दया और दया न खाना पीने में संसार सागर में डूबा है वो किसी शरण में आया उसको उद्धार करने के इच्छुक ऐसे हैं जो आ, उसको वही उठने का प्रयत्न करे वो वो कर तो आपको गिरा दे अब जो कोई गिर गया मान दे दो आप उठा रहे वो भी उठने का चेष्टा कर रहे भी आप उठा ही देंगे नहीं तो नहीं उठ नहीं तो वो स्वयं इसलिए कहा दिया उसमें अकेला है वो वॉन्ट अकेला चलो एक चलो हाँ वन हुन अकेले वो अपने लक्ष्य को पहुंच जाएंगे यदि कोई आपके साथ में जा रहे हैं तो ठीक है अब रुकावट डाल रहे हैं तो आप भी रुक जाएंगे तो चलते रहो तो इसलिए बोल रहे क्षमा दया आदि संपन्नम अभिगत यहां बता रहे हैं शास्त्रज्ञों गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है बुद्धि है मेरे पास पर्याप्त मैं पर्याप्त बुद्धि के तौर अपने आप अप शास्त्र को लगा सकता हूं तो बोला बातचा कर शास्त्रों सारे शास्त्रों को जानता उसके प्रतिभा खूब है तो भी ना कुरिया इसलिए स्वतंत्र ब्रह्म ज्ञान अन्वेषण न स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का अन्वेषण ना करे इसलिए बुद्ध तो क्या नास्तिक तरफ से गया क्या उनके पास कोई कम नहीं थी इतना साधा न भी क्या तो गुरु नहीं थे इसलिए बस नास्तिक तो इसलिए बता रहा स्वतंत्र अपने बुद्धि से ब्रह्मज्ञान अन्वेषण न कुरिया गुरुमेव उपगत गुरुमेव इति अवधारण देखिये गुरु में व निश्चय करके बोल रहे गुरु के पास ही जाके अपने बुद्धि से न ये अवधारण निश्चय अवधारणा नहीं है फल है कैसा जावे ऐसा नहीं समित पानी क्योंकि तो भगवान है गुरु खाली हाथ में नहीं माना जाता इसलिए समित पानी वैद्य के पास भी बोलते हैं खाली हाथ वैद्य का कई... तो नहीं आता विशेष रूप से दो है आता गुरु और भगवत विशेष है और भी दो चार बताते हैं मुख्य रूप से ही माना जाता तो है गुरु मुख्य रूप से भगवत वही दो ही है गुरु मुख्य मानते और भी आते हैं गृहस्थियों के लिए बेटी है Right oh है मुख्य रूप से मानते हैं समित पानी। समित भार हस्ता अर्थात हाथ में मतलब हवन करने की जो सामग्री है ना वो समित हाँ। हाँ। भार हस्ता हाथ में लेकर कहा जावे श्रोत्रियम श्रोत्रियम का अर्थ करे अध्ययना श्रोतार्थ संपन्ना यह हो गया अध्ययन और श्रवण के mm. अर्थ में संपन्न है अध्ययन और श्रवणादि अर्थ पूर्व पूरा संपन्न है वो स्त्रोत्रिय पूरा उन्होंने अच्छा अध्ययन किया है और श्रवण आदि किया है परंपरा से mm. वो हो स्त्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ कर रहा है mm. हित सर्वकर्माणी mm. केवल अद्वीय ब्रह्मणे निष्ठा यश सा ब्रह्मनिष्ठा अद्वैत हित्वा सारे जितने भी कर्म हैं तो सबको त्याग करके केवल अद्वितीय ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है केवल यश उसी का ब्रह्म निष्ठा तत्वित अर्थ नहीं कर रहा है बात अच्छा इसमें दोनों आ जाते हैं हाँ केवल उसमें कर्म सार गिर्माद छोड़ केवल उसमें वेदांत निष्ठा है और अद्वितीय ब्रह्म में निष्ठा है यश्य सो एम ब्रह्मनिष्ठा जैसे लोक में जप करने वाले को क्या करते हैं जपनिष्ठा तप करने वाले को तपोनिष्ठा वैसे है ब्रह्म में ही निष्ठा है थोड़ी इधर उधर नहीं एक में ऐसा ब्रह्मनिष्ठा में थोड़ा तप में है तो पूजा में ऐसा नहीं एक निष्ठा है ब्रह्म में ऐसा ब्रह्मनिष्ठा को गुरुपाश्चा ब्रह्मनिष्ठा मेंश्य सो जपानिष्ठा तप अनिष्ठा दृष्टांत है जब लगे रहता और कुछ नहीं तप तो में, में ब्रह्मनिष्ठ तो जो होते है तो सहायक के हिसाब से इसको भी तो ग्रहण करता है नही के लिए वो ही मुख्य होगा असहाय कह के लिए सहायक होता है कोई सहायक नहीं बस एक निष्ठा स्वाभाविक भी नहीं रहेगा हो गए अलग बताओ उसको ही नहीं, एक निष्ठा हो तो कोई सहायक जरूरत नहीं निष्ठा यदि एक हो गए ना सहायक निष्ठा नहीं बनी तभी जैसे केवल उनका आयतन है। बस एक ही केवल, में। में केवल निष्ठा रहता है शास्त्र में निरंतर ब्रह्म का विचार में लगे रहते नहीं कर्मणो ब्रह्म निष्ठता संभवती स्पष्ट बता रहे कर्मीणो यदि कर्मी है वो ब्रह्मनिष्ठता नहीं संभव तो ये इसको क्या कर्मों के हिसाब से लिया जप तप कर्म ही आएंगे ना और क्या चीज में मना अपने वस्तु उसके लिए कर्म है जब तक तो कर्म में आएंगे ना उपासना भी नहीं हाँ जप का जो चौथा पांचवा जप है ये उपासना में जाएगा तीसरे से पांच प्रकार के हैं ना जप तो शिवपुराण में बताए वायुवे संहिता में पाँच प्रकार के जप है वही का रिजप है वही कार्य बोलते के लोग वाणी का ही हो गया आपका वाघ जब हो गया वो भी अवश्य है मनोराज्यादि जीतने के लिए जो मनोराज्य में जो खो जाते हैं उसको वही कार्य जब माना है किंतु सबके सामने नहीं, नहीं एकांत में जाकर जितना जोर आप जप करते हो हमारा शिवा कोई भी अपन जदि कर ओंकार षड मात्र दीर्घ मात्र षडमात्र मनोराज्य मनोराज्य के लिए वही आवश्यक है और उसके सौ गुणा विषय से उपांशु जब माना है उपांशों में केवल ओट हिलते हैं अथवा अपना कान में दूसरे को नहीं सौ गुणा श्रेष्ठ मान और उससे भी श्रेष्ठ है मानसिक जप और दोनों रहते मानसिक जप श्रेष्ठ है मानसिक जप से आप केवल मन के ऊपर ही काबू लिया तो चौथा जप है सगर्भ जप मानते <coughs> सगर्भ मतलब प्राणायाम सहित इस प्राणायाम गर्भ में जप है प्राणायाम भी कर रहे हैं साथ साथ जप एक चार दो वो सगर्भ जब है उसमें दो आपका नियम हो गया शरीर में दो ही चीज है ना प्राण और मन है प्राण और मन स्थिर हो तो हो गया सब कुछ इसलिए तीन अन्न माना है ना प्राण मन प्राण को माना है मन को माना है और वाणी को ये मन अन्न है प्रजापति ने उत्पन्न किया था ना सात अन्न तो तीन अप, अपने के लिए रखा है साधन है मुख्य ये तीन साधन है तो ये सगर्भ हो गया पांचवा जप है ध्यानात्मक माना ध्यानात्मक वो आपको उपासना मिलेगा वो उपासना बाकी तो कर्म में आता है ऐसा तो तो का पठन भी तो है है तो कर्म ही ये कर्म ठीक है कर्म और उपासना में अलग ये विचार हो गया वाचिक और शारीरिक जो भी क्रिया होती है ये कर्म है मानसिक जो हो रहे हैं यह विचार हो गया या उपासना हो है कर्म किंतु ये विचार या उपासना विचार का है ना ये विचार पर को कर्म कोटि में नहीं माना इंद्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता नहीं इतना है ना इसे उतना मात्र थोड़ा कर्म है कर्म का मतलब बाहर का चीज लाए ये सब संग्रह करे थोड़ा है ये कर्म नहीं मानता इंद्रिया का स्वभाव देखना वो कर्म थोड़ा है वो क्रिया है इंद्रिया से देख रहा हास्य थोड़ा है वो क्रिया हो वो कर्म नहीं शास्त्र के द्वारा स्वर्श व क्रिया का नाम है कर्म देखना सुनना इंद्रियों का स्वभाव है वो क्रिया के साथ शास्त्र संबंध हो गए वो कर्म कोटि में प्रण इसलिए बता ना चेष्टा अलग है क्रिया अलग है कर्म अलग है ये अलग अलग माना है चेष्टा को भी अलग माना है लोक में हम कर्म कहते हैं किंतु तो ये कर्म नहीं है तो हाथ हिला रहे कर्म नहीं तो एक प्रकार की स्वभाव है कर्म बोल तो शास्त्र के द्वारा विधान होते हैं ना वो कर्म निषिद्ध कर्म पांच प्रकार के ना वो कर्म शास्त्र से मुख से आने के बाद वो क्रिया कर्म रूप में परिणत होता है तो यही बता रहे जपह अनिष्ठा तप आदि तद्वत् यद्वत् नहीं कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती कर्मी में ब्रह्मनिष्ठता संभव नहीं होगा कर्मात्म विरोधात् उनमें विरोध है एक अंधकार है एक प्रकाश स स बोल वही पीछे बताया था ना निर्वेद आया था ब्राह्मण वैराग्य पूर्ण जो ब्राह्मण सही लेना वैराग्य वैराग्य आ, युक्त ब्राह्मण भाषा क्या वैराग्य युक्त ब्राह्मण कहता ना वो तम गुरुम तम बोलते एक गुरुम एक मतलब श्रवणादि अर्थ को संपन्न और संपूर्ण कर्मों को त्यागर केवल अद्वितीय ब्रह्म में विचार में लगे म गुरु विधिवत विधिवत बोल तो स्मृति में अथवा गुरु के पास जाने के लिए जो विधान किया है।, है, तो है उसमें विधिवत उप्रसन्न विधि पूर्वक जाकर के प्रसाद्य ऐसा नहीं वहाँ जाके प्रसन्न करके पाले जाके सीधा प्रश्न ना करे तद्विधि प्रणिपातना परिपृष्णा से है ना प्रसाद्य उसमें भी आए है उसमें अतर उपनिषद के बीच कैसे जावे और उसके बाद जाके तुरंत प्रश्न नहीं करना हुआ जोर से श्वास ना छोड़े और तो प्रसन्न नहीं तभी जाके प्रश्न करें अतर न बता तो प्रसाद बोलते प्रसन्नता पूर्वक होने के बाद पुरेश जाके उसको पूछे सीधा नहीं अक्षरम पुरुषम सत्यम ऐसा नहीं संसार के विषय में नहीं अक्षरम पुरुषम जो अक्षर तो अक्षर कहने से तो कोई कहेंगे आदि होगा अथवा तो दूसरा अक्षर होगा नहीं पुरुष बोलते पूर्णत्ति पुरुष अथवादयनादि पुरुष अथवा अनात्मा पूर्यते पूरी अनात्मा जिससे पूर्ण देश देखना सत्या शोभनत्वाद वो पुरुष वो ही अक्षर है शुरू में बताया ना पहले पहले अदृश्यमा जी उस अक्षरम सत्यम तो बोल अक्षरम पुरुषम सत्यम जो अक्षर है पुरुष है सत्य है उसके संबंध में पृच्चे प्रश्न करें उसके विषय में बताए ओम पूर्णमदायम शांति शांति शांति